संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है कवि रहीम के कुछ नीति के दोहे बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए को शीतल करे आप हो शीतल होए बड़ा हुआ, हुआ तो क्या हुआ, हुआ। जैसे, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न को जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए टूटे पे फिर ना जुरे जुरे गांठ पर बिगरी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार रहीमन फिरी फिरी पोई टूटे मुक्ता हार जो को लघु कहे नहीं रहीम घटी जाही गिरधर मुरली धर कहे कछु दुख मानत नही रहीमन बिपदा हु जो थोरे दिन होए हित अनहित या जगत में जान परत सब को समय पाए फल होत है समय पाए झरी जात सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पचितात एक ही साध है सब सदह सब साध है सब जाय, सब जाय। रहीमन मूल ही सींच बोए फूल ही फल ही अघार देख के कलियन करे पुकारी फूले फूले चुनी लिए काली हमारी बारी अभी आप सुन रहे थे कवि रहीम के कुछ नीति के दोहे वाचक स्वर भारती परिमल